संवेद्नाव संवेद्नाव के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी चतुर लोमड़ी एक था रीच। उसे शहद खाने का बड़ा शौक था उसने बहुत सारा, बहुत सारा शहर इकट्ठा करके हांडियों में भरकर अपने घर में सुरक्षित रखा था एक दिन उधर से गुजरती हुई एक लोमड़ी ने हांडी देख ली फिर क्या था उसे भी शहद खाने का चस्का लगा और वह इसके लिए उपाय सोचने लगी सोचते सोचते आखिर एक दिन उसे, दिन उसे अवसर मिल ही मिल गया उस दिन झमाझम जाम, पानी बरस रहा था लोमड़ी दौड़ी दौड़ी रीछ के घर पर आई और उससे उस बोली रीछ भाई रीच भाई मुझे सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। दीछ ने कहा तू मेरा ऐसा कौन सा काम कर देगी जो मैं तुझे अपने घर में जगह दू लोमड़ी ने एक क्षण भी देर किए बिना कहा अरे मैं तुम्हारे घर की सफाई कर दूंगी तुम्हारे काम आऊंगी मुझे जगह दे दो तो ना। रीछ ने कहा तो आ जा वैसे भी रीछ आलसी था दिन भर शहद की तलाश में लगा रहता था इसलिए उसका घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था उसे लगा कि लोमड़ी यदि उसके घर पे रहेगी तो थोड़ी सी सफाई भी हो जाएगी लोमड़ी भीतर जाकर लेट गयी रीछ को भी नींद आ गई। रीछ के सोते ही लोमड़ी धीरे से उठी और हांडी में से शहद खाने लगी चपचप की आवाज सुनकर रीछ ने पूछा लोमड़ी ये चपचप की आवाज, की आवाज कहां से आ रही है लोमड़ी ने कहा मैं सफाई कर रही हूँ ना? वहीं से ये आवाज़ आ रही है लेकिन तुम कहा की सफाई कर रही हो लोमड़ी ने कहा मैं ऊपर ऊपर की सफाई कर रही हूँ ठीक है करो कहते हुए रीछ सो गया। अगली रात को फिर लोमड़ी रीछ के घर आकर लेट गई जब रीछ गहरी नींद में खर्राटे भरने लगा तो लोमड़ी फिर हांडी में से शहद चाटने लगी खटखट -खट की आवाज सुनकर रीछ ने पूछा लोमड़ी ये आवाज कैसी आ रही है लोमड़ी ने जवाब दिया।, दिया मैं, मैं सफाई, सफाई कर रही हूँ ना, ना। इसीलिए ये आवाज आ रही है कहाँ की सफाई कर रही हो अरे वही बीच बीच की सफाई कर रही हूँ आज मैं ठीक है करो रीछ फिर से सो गया तीसरी रात को फिर लोमड़ी ने रीछ के घर में डेरा लगाया जब, जब रीछ खराटे, खराटे भरने लगा तो लोमड़ी उठी और, और फिर से शहद की शहत हांडी, हांडी में से शहद ऐसी लगी। खटखट की आवाज सुनकर रीछ ने पूछा लोमड़ी ये आवाज कैसी आ रही है मैं सफाई कर रही हूँ उसी की आवाज आ रही है आज कहाँ की सफाई कर रही हो लोमड़ी अरे आज मैं नीचे नीचे की सफाई कर रही हूँ ठीक है ठीक है करो करो सफाई करो रीछ फिर से सो गया चौथे दिन सुबह रीछ ने लोमड़ी से कहा आज तो तूने सारी सफाई कर दी है अब, अब हलवा बनाना हल्वा चाहिए, चाहिए। लोमड़ी ने कहा हाँ तुम हा, बिल्कुल सही कह रहे हो, हो। जरूर हलवा बनाना चाहिए लेकिन हलवे के लिए शहद कहाँ से आएगा रीछ ने कहा शहद की तो मेरे पास हांडी भरी पड़ी है ठीक है फिर दिखाओ मुझे कहाँ है वो हांडी जैसे ही रीछ ने हांडी में देखा तो उसे पूरी तरह से खाली पाया वह नाराज होकर बोला लोमड़ी सच सच बताना मेरा शहर क्या तुमने खाया है नहीं रीछ भाई हांडी का सारा शहर तो तुमने ही खाया है रीछ पूरी तरह से बौखला उठा हांडी का सारा शहर मैं कहाँ से खा सकता हूँ तूने है और नाम मेरा लगाती है सारा शहद तूने ही खाया है लोमड़ी तू झूठ बोल रही है लोमड़ी ने कहा रीज भाई मैं तो सफाई करने में लगी रहती थी मैं भला शहद कैसे खा सकती हूँ यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लेते हैं हम दोनों ही धूप में लेट जाते हैं जिसने शहद खाया होगा उसका शहद पिघल कर पेट आरोप निकल आएगा रीछ ने थोड़ी देर, देर तक तो सोचा और फिर उसे लगा कि हो सकता है ऐसा हो और वह लोमड़ी के साथ पेड़ के नीचे धूप में सो गया मीठी मीठी धूप लगने के कारण रीछ को नींद आ गई, लेकिन लोमड़ी तो जागती रही जैसे ही उसने देखा कि रीछ खराटे भर रहा है तो वह धीरे से उठी और हांडी में से पोछ पोच कर थोड़ा बहुत बचा हुआ शहर रीछ के पेट पर चुपड़ दिया जब रीछ जागा तो लोमड़ी ने उसे अपना पेट दिखाने के लिए कहा रीछ ने अपना पेट दिखाया तो उस पर शहर लगा हुआ था लोमड़ी ने कहा लो देखो हाथ कंगन को आरसी क्या तुम्हारे पेट पर ही शहद लगा हुआ है इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने ही शहद खाया है और तुम तो नाम मेरा लगा रहे हो रीछ ने कहा लेकिन मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैंने शहद खाया हो लेकिन मेरे पेट पर ये शहद लगा हुआ है तो मुझे मानना ही पड़ रहा है कि हाँ मैंने ही शहद खाया होगा लेकिन ये कब खाया मैंने लोमड़ी ने कहा रीछ भाई तूने जागते हुए भले ही शहद न खाया हो लेकिन हो सकता है कि सपने में तूने शहद खाया हो तुझे शहद का सपना आया था अब रीछ कैसे झूठ बोले उसे तो शहद बहुत पसंद था शहद खोजने में ही तो लगा रहता था और खोज, खोज खोज कर उसे अपने घर में इकट्ठा करते रहता था इसलिए उसे रात में भी के ही सपने आते थे उसने कहा हाँ तुम सही कह रही हो मुझे रात को शहद का सपना भी आया था बस तो फिर तो हो गया फैसला यह शहर तुमने ही खाया है और फिर बेचारे रीछ को लोमड़ी की बात माननी ही पड़ी लोमड़ी अपनी इस चतुराई पर बहुत खुश थी अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी चतुर लोमड़ी वाचक स्वर भारती परिमल